गर्ग सहिम विश्वजीत खंड चौंतीसवां अध्याय अनिरुद्ध के हाथ से व्रिक दैत्य का वध श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर जीत के द्वारा उस महायुद्ध में भूत संतापन के मारे जाने दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया तब शकुनी ब्रिक खालनाभ और महानाभ तथा हरिश्म से पांच वीर रणभूमि में उतरे श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न शुक्नि के साथ युद्ध करने लगे और अनिरुद्ध वृग के साथ सांब कालनाभ से और दीप्तमान महानाभ से भिड़ गए बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार भानु हरिश्म नामक असुर के साथ लड़ने लगे सबके आगे थे धनुधरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध वे अपने बाणों द्वारा दैत्यों को उसी प्रकार वितीर्ण करने लगे जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों का भेदन करते हैं अनिरुद्ध के बाणों से दैत्यों के पैर कंधे और घुटने कट गए वे सब के सब मूर्छित हो तेज हवा के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े अनिरुद्ध के तीखे बाणों से जिनके मेघडम्बर अर्थात होदे कुंभस्थल और सूढ़े छिन्न भिन्न हो गई थी दाँत टूट गए और कक्ष कट गए थे वे हाथी रणभूमि में उसी प्रकार गिरे जैसे वज्र के आघात से पर्वत जाते हैं हाथियों के दो टुकड़े होकर पड़े थे और उनके ऊपर कश्मीरी झूल चमक रही थी हाथियों के विदिर्ण कुंभ स्थलों से इधर उधर बिखरे हुए मोती चमक रहे थे राजेंद्र वे बाणजन्य अंधकार में उसी प्रकार उद्दीप्त हो रहे थे जैसे रात में तारे चमचमाते हैं अनुरुद्ध के बाणों से प्रदर्शित करने ही कर कितने ही वीर मूर्छित होकर भूम पर पड़े थे वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत होता था कितने ही रथी भूम पर गिरे थे और उनके रथ सूने खड़े थे कुछ योद्धाओं के कटे हुए मस्तक ऐसे दिखाई देते थे जैसे हाथी के पेट में कैथ के फल राजेंद्र एक ही क्षण में उस संग्राम के भीतर दैत्यों की सेनाओं में इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी बह चली हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे ऊंटों एवं गधों के धड़ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे रथ सूस के समान प्रतीत होते थे केश सेवार का भ्रम उत्पन्न करते थे और कटी हुई भुजाएँ सरपणी सी जान पड़ती थी कटे हाथ उसमें मछलियां थे और मुकुट रत्नहार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर का स्थान ले रहे थे शस्त्र शक्ति छत्र शंख चवर और ध्वज वालू का राशि के समान थे रथों के चक्के भंवर का भ्रम पैदा करते थे दोनों ओर की सेनाएं ही उस रक्त सरिता के दोनों तट थीं नरेस्वर सौ योजन तक फैली हुई वह खून की नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ती थी प्रमथ भैरव भूत बेताल और योगिनीगण उस रणमंडल में अट्टहास करते नाचते और निरंतर खप्पर में खून लेकर पीते थे वे भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए नरमुंडों का संग्रह भी करते थे सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकनियों के साथ आकर उस सम्रांगण में दैत्यों को अपना ग्रास बनाती और अट्टहास करती थी विमान पर बैठी हुई विद्याधरियाँ गंधर्व कन्याएँ और अप्सराएँ क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को प्राप्त हुए देवस्वरूप वीरों का पति रूप में वरण करती थी आकाश में उन वीरों को पति रूप में चुनते समय वे सुंदरियां परस्पर कलह कर बैठती थी कोई कहती ये मेरे योग्य है तुम लोगों के योग्य नहीं इस तरह वे विफल हो विवाद कर रही थी कुछ वीर धर्म में तत्पर रहकर समर की रंगभूमि में निक भी विचलित नहीं हुए इसलिए वे सूर्यमंडल का भेदन करके दिव्य विष्णु पद को जा पहुंचे कुछ दैत्य अनिरुद्ध को अपने शत्रु के रूप में देखकर भाग खड़े हुए कुछ असुर अपना अपना युद्ध छोड़कर दसों दिशाओं में पलायन कर गए उसी समय गधे पर चढ़ा हुआ भयंकर महादैत्य वृक्ष गर्जना करता तथा तो बार बार धनुष्टता हुआ युद्ध करने आया उस रण दैत्य ने भी दस बाण मारकर अनिरुद्ध के प्रत्यंचा सहित धनुष धनुष धनुष को को काट दिया। धनुष कर जाने पर महाबली अनुरुद्ध ने दूसरा हाथ लिया और दस मारकर को भी खंडित कर दिया इस पर ब्रिक के होठ रोज से फड़क उठे। उसने त्रिशूल उठाकर जीव लपलपाते हुए धनुधरों में श्रेष्ठ अनुरुद्ध से कहा दैत्य बोला तू तो पराक्रमी क्षत्रि है और तू आज मेरी सेना का विनाश किया है इसलिए मैं अभी तुझे मार डालता हूँ तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ले अनिरुद्ध ने कहा दैत्य जो लोग मुंह से बढ़ बढ़कर बातें बनाते हैं वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा तुम मेरा उत्तम पराक्रम देखो यदि मैं युद्ध में तुम्हें नहीं मार सकूँ तो मेरी शपथ सुन लो मुझे ब्राह्मण गौ गर्भस्थ शिशु और बालकों की हत्या का सदा ही पाप लगे नारद जी कहते हैं राजन गधे पर बैठे हुए महादुष्ट महादुष्टवृक ने भी शपथ खाकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध पर से प्रहार किया परंतु राजन प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध ने उस त्रिशूल को बाएं हाथ से पकड़ लिया और सहसा उसी से महाबली दैत्य व्रक को घायल कर दिया तब तो वह अशुर क्रोध से भर गया उसने एक भारी गधा चलाकर सहसा अनिरुद्ध के रथ को बलपूर्वक चूर चूर कर डाला तब प्रद्युम्न कुमार ने तीखी धार वाली तलवार से शत्रु की दोनों भुजाएं उसी तरह काट डाली जैसे इंद्र ने वज्र से शीघ्र ही पर्वतों की दोनों पाखे काट दी थीं तब वह बाहु विहीन दैत्य पैरों से पृथ्वी को कपाता हुआ लपलपाती जीव से युक्त भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा दिखाई देने लगा मानो वह सारे आकाश को ही पी जाएगा फिर विकराल दाठों वाले उस दैत्यराज ने जैसे मगरमच्छ किसी बड़े मत्स्य को निगल जाए उसी प्रकार प्रद्युम्न कुमान अनुद्ध को अपना ग्रास बना लिया महाराज वे श्री कृष्ण के पौत्र थे इसलिए दैत्य के पेट में जाने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से मरे नहीं मछली के पेट में पड़े हुए प्रद्युम्न की भांति भज गए जैसे अघासुर के पेट में जाकर भी श्री कृष्ण और ग्वाल बाल भज गए थे जैसे बकासुर के उदर में स्वयं श्री कृष्ण नहीं मरे थे और जैसे वृत्तासुर के उदर में जाकर भी इंद्र बच गए थे उसी प्रकार वृकासुर के पेट में अनिरुद्ध की प्राण रक्षा हो गई विदयराज उस समय यादवों की सेना में हाहाकार मच गया तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उसे महाबली वृक दैत्य के मस्तक पर मारा दैत्य का सिर फट गया और उससे रक्त की बूँदें टपकने लगी रक्त की धारा से उस विशाल का दैत्य की उसी तरह शोभा हुई जैसे गेरु मिश्रित जल की धारा से विंध्याचल सुशोभित होता है तदनंतर अर्जुन ने अपनी तलवार लेकर अनायास ही उसके दोनों पैर काट डाले पैर कट जाने पर वह पंख कटे पर्वत की भांति धरती पर गिर पड़ा अनिरुद्ध अपनी तलवार से उसका पेट फाड़ बाहर निकल आए जैसे इंद्र ने बद्र से मृतासुर को मारा था उसी प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी तथा देवताओं और मनुष्यों की धुमधुम बज उठी देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे राजन यह अद्भुत वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में ब्रिक दैत्य का वध नामक चौंतीसवा अध्याय पूरा हुआ